चरण कमल भक्त श्री चरणकमलचिन्मकंदा भक्तजनमाननसनिवाय श्रीरामचंद्रा श्रीहनुमते नम श्रीगणपत नम श्रीसरस्वत नम अस्मद्गुभ्यो नमः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 तो श्री विलसीताशोभातया मुन गांगसंगम श्रीराधा मुकुंदयुगल तदह प्रवेश मम वाच मीमा प्रसुप्त सुप्ता सीविल शक्तिधरस्वना अन्या हस्तचरणश्रवण्वगा भगवती पुषा वसुदेव देवम् कंसचानूरमर्दन देवक परम श्रीकृष्ण वंदे जगदुरय वदने लक्ष्मी से च यस्यास्ति यृद संवि तन नृशिहम भये आराम कलवृक्षाण विराम सकलापा अभिरामस्त्रोका सन प्रभुस्वामिश्रुतिसारेकमध्यामदीपमतिशीर्षता संसारिण पुराण सो मुपया गुरु मुनी नाराण नमस्कृत्य नरचम देवी सरस्वती व्या तथो जय मुदी छाकतरुभ्यपा सिंधुभ्य पति पानेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम वैष्णवेभ्यो नमो नमः नम सीता सरंभा मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरंपरा निगमकलोलि फल शुकमुादमृतद्रवसंुतवत रसमल मुहुरहोर भुवि बिहारी विहारी सीता राम भगवान की नैमिषारण्य क्षेत्र की सच्चिदानंद विश्वोत्पत्यादि सच्चिदानंदय विश्वत्पत्तियादि हेतवी तापत्रय विनाशा श्रीकृष्णा पदपुराण में भागवत के वर्णन के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण चंद्र की मंगलमयी वंदना आरंभ हो रही वंदना जीव के सारे बंधन को समाप्त कर देता है आरंभ में भी वंदना करनी चाहिए मध्य में भी वंदना करनी चाहिए अंत में भी वंदना करना चाहिए वंदना करते करते जीव वैष्णव हो जाता है जिस वैष्णव के जीवन में वंदना नहीं है वह वैष्णव वैष्णव नहीं है वंदना का मतलब होता है विनम्रता जिसके जीवन में विनम्रता नहीं है वह वैष्णव नहीं हो सकता है वैष्णव ग्रंथ के आरंभ में वंदना है भगवान श्रीकृष्ण की श्री कृष्ण वर्वे सशिष्या सपरिकरा श्रीकृष्णचंद्र चरणेभ्यो नमः भगवान हम सबके सब, सब शिष्यों के साथ परिकरों के साथ सबके सब, सब सोताओं के साथ भगवान श्रीकृष्णचंद्र के मंगलमय पावन पाद पद्मों में अपनी प्रणति निवेदन कर रहे हैं श्रीकृष्ण आय व कृष्ण आय व्यय नुमा भगवान श्री कृष्ण है भगवान कृष्ण है कृष्ण का मतलब खींचने वाला जो अपनी ओर खींच ले उसका नाम कृष्ण है अपनी मधुरमयी मंगलई मंगलमई मंगल लीलाओं को उद्भाषित करके जो भक्तजनों को अपनी ओर बरबस आकर्षित कर ले उसका नाम कृष्ण श्री कृष्ण आय वैन जो मधुरमई मंगलमई वेणुनाद के लहरी को नर्तित करती हुए भगवत भक्तों के किंबा ब्रजबल्लवी गणों के मनों को नर्तित करने में सर्वथा समर्थ हो उसका नाम श्री कृष्ण है श्री कृष्ण आय इस प्रकार खींचता है वो वेणु रवेण वल्ल वल्लवी गणम ब्रज सीमंतनी नाम मन आकर्षित सुसन्निधल गणों को बर्बस अपनी ओर खींच ले उसका नाम श्री कृष्ण जो अपनी मधुर मंगलमयी मनोहर चपलता से बालक्रिया करके श्री नंदीशोदा के मन को अपनी ओर बर्बस खींच ले उसका नाम श्रीकृष्ण है श्री कृष्ण आय भैकृष्ण हम भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में मंगल में वंदना करते हैं राम जी हमारे वैष्णव में उपासना युगल की है दो की उपासना है एक की नहीं सीताराम की उपासना है राधा कृष्ण की उपासना है गौरी इस प्रकार से जितने भी उपासनाएं हैं लक्ष्मी नारायण की उपासना है एक की उपासना नहीं लेकिन यहां श्री कृष्ण आय व्यय अकेले श्री कृष्ण की वंदना है ऐसा हो ही नहीं सकता ऐसा हो ही नहीं सकता श्रिया राधया सहित दितता, दितता। कृष्ण श्री कृष्ण तस्मय श्री कृष्ण आय वी में श्री राधा रानी छिपी हुई श्री कृष्ण आय श्री राधा कृष्ण आए वे श्री राधा कृष्ण के चरणों में हमारी वंदना आप एक ही खींचते हो कृष्ण तो बहुरूपियां हैं महाराज राम जी के यहां तो एक चल सकता है कृष्ण जी कहते हैं एक की जरूरत नहीं है वहां तो सोलह हजार एक सौ है कुछ तो ज्यादा लाओ एकाधिक तो ले आओ श्री श्री श्री स्त्रीश एक समाज कर दीजिए श्रिया अस्रिया सहिताय श्री कृष्ण श्री राधा श्री रमा श्री वाणी सरस्वती श्री कृष्ण आय राधा कृष्ण की वंदना श्री लक्ष्मी कृष्ण की वंदना सरस्वती कृष्ण की वंदना वाणी कृष्ण की वंदना श्री कृष्ण आय वय हम श्रीकृष्ण के मंगलमय पाद पदमों में प्रणति निवेदन करते हैं भगवान सच्चिदा स्वरूप है भगवान में सत है चित है आनंद है कभी कभी दृश्यमान नहीं होता भगवान में कभी कभी सत भी दृश्यमान नहीं चित भी दृश्यमान नहीं आनंद भी दृश्यमान नहीं रोता है वो रोता है फपक फपक के रोता है आनंद कहां ढूंढता है? है किसी को ढूंढता है किसी को ब्रज सीमंतनियों के चक्कर में पढ़कर के महाराज सारे ब्रजमंडल में इधर ढूंढता है उधर ढूंढता है चित कहां कहा है चित अपनी सत्ता को ब्रज सीमंतनियों के चरणों में लहलाहाट कर देता है फिर कहा सत है महाराज सत भी नहीं चिद भी नहीं आनंद भी नहीं कि आपको दृश्यमान नहीं है लेकिन उसका सदघनत्व तो, चिदघनत्व तो, आनंद घनत्व तो, कभी गायब हो ही नहीं सकता सचिद आनंद रूपा विश्वत्पत्ति आदि है, है संसार का प्राकृत्य संसार का पालन संसार का संघार करने में जो सर्वथा समर्थ है तापत्र विनाशा श्री कृष्णा वैम ताप को नष्ट करता है ताप पाप का फल होता है पाप नहीं होगा तो ताप नहीं होगा पाप का परिणाम ताप है ठाकुर तो फल को नष्ट कर देता है मूल की तो चर्चा ही करते ताप त्रय विनाशाए श्री कृष्णा यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम तरया जुहाव पुत्रे तमय तया तरवि तम सर्वभूत हृदय मुनिमानस्मी तो महात्म में श्री सुख जी महाराज की वंदना है सुख जी महाराज बारह वर्ष तक मां के गर्भ में रहे बाहर निकलते नहीं गर्भ से आवाज आती है भगवान व्यास कहते हैं बेटा बाहर आ जाओ तेरी मां को कष्ट मिल रहा है अरणी देवी कहती है पुत्र बाहर निकल आओ तुम्हें कष्ट मिल रहा हो व्यास कहते हैं तुम्हारी मां को कष्ट मिल रहा है अरणी देवी कहती प्रभु बेटी मेरे कष्ट की कोई चिंता नहीं तेरे को कष्ट मिल रहा है ब्यास कहते मां के कष्ट की निवृत्ति के लिए तुम बाहर आओ अरणी देवी कहते मेरे कष्ट की नहीं अपने कष्ट की निवृत्ति के लिए बाहर आ जाओ बेटा इस काल कुर्सी में तुझे कष्ट मिलता हो भगवान शुक्र कहते हैं मैं नहीं आऊंगा मुझे आप लोग चक्कर में डाल दोगे बेटा हम कोई चक्कर में नहीं डालेंगे जैसे चाहोगे वैसे रहो बाहर आ हम आपके आश्वासन से आश्वस्त नहीं है भगवान ब्रजेंद्र नंदन नंदनंदन श्याम सुंदर मेरे आराध्य श्री कृष्णचंद्र अगर आके कह दे कि मैं बाहर आ जाऊं तो मैं आ जाऊ भगवान कृष्ण ने कहा आ जाओ मैं यहीं खड़ा हूं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं तुमको कोई नहीं रोकेगा आ जाओ कृष्ण के साथ संसार को देखो संसार से कोई खतरा नहीं है भगवान के बिना संसार की देखोगे संसार के चक्कर में पड़ जाओगे सुनिश्चित सिद्धांत निकले निकल करके भगे महाराज ग्रहण करके भगे ये जन्मजात सन्यासी है देखो इसको किसी संस्कार की जरूरत नहीं है प्रव्रजंतम प्रव्रजंतम संयस से गच्छम व्रज्ञा है सन्यास लेके जा रहे हैं यम प्रभ्रजंतम अनुपेतम अनुपेत है अनुपेत है मैंने किसी के साथ नहीं है एकाकी है अनुपेत है मतलब किसी के साथ नहीं है एकाकी है अनुपेत है कोई संस्कार नहीं हुआ उपनयनाद नहीं हुआ है अनुपेतम अपेत कृत्यम कोई कृत इनका अवशिष्ट रह ही नहीं गया है जो जो उत्पन्न होने के साथ साथ ठाकुर का दर्शन कर ले उसका कृत्य कोई रह जाता है क्या यम प्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम हाय हाय माया लठी ये मानती नहीं महाराज बड़ों बड़ों को नचाती है भगवान व्यास एक अपौरुषे वेद का विभाजन करने वाला उसको रिक्स साम जजू अथर्व की संज्ञा देने वाला ब्रह्म सूत्र का निर्माता अठारह पुराणों का रचयिता पंचम वेद स्वरूप महाभारत का निर्माता व्यास सुख के पीछे पीछे दरवाज बेटे लौटा बेटी दौटा तेरी मां ने भी तेरा मुख भी नहीं देखा है वारह वर्ष की गर्भजन्य व्यथा को सह करके भी अभी तेरा मुख नहीं तेरी मां होश में नहीं है पुत्र जब होश में आएगी तो मैं उसको क्या जवाब लौटा लौटा दिपायनो बिर का आजुहाव पुत्रे तन्मयतया तरविने दु पुत्रे थी हे बेट पुत्र हे पुत्र बड़े जोड़ से हे पुत्र लौटा तनमय तया तरवोभिने दू तनमय तया तनमय सुखदेवमय बात तो ठीक है लेकिन सुख क्यों नहीं क्या तत् है ओम तत् सत यह सब भगवान के नाम है तनमयतया त्रह्म तनमयतया ब्रह्म रूपतया तरवि वृक्षों ने अभिने दुह उत्तरम दुह वृक्षों ने उत्तर दिया हुँ? क्या उत्तर दिया लौट जाओ व्यास महाराज लौट जाओ व्यास महाराज इसको संसार में जाने संसार का उद्धार करने दो ये क्या उद्धार करेंगे ये तो भगा जा रहा है जंगल की ओर व्यास जी महाराज ये किसी भी क्षेत्र में अगर भगवान के विरह में व्याकुल गुर हाय कर देगा तो हाय सारे संसार का विस्तार करेगा जाने दो जाने वैष्णव वैष्णव वियोगी वैष्णव वैष्णव मिलना मुश्किल वैष्णो बहु, मिलना बहुत मुश्किल वैष्णो, इसी क्षेत्र में आंखों से हो, सुबर्षण हाँ कह दे हा कृष्ण हा नाथ हा रमण इस प्रकार का उच्चारण कर दे महाराज सारी वातावरण में सारे देश में सारे प्रांत में उसकी वैष्णवता फैल जाए उसकी सुगंधि से मह मह म महक उठेगा विश्व जाने दो नहीं मुझे तो मेरा बेटा चाहिए मैंने तपस्या करके इसको पाया है इसकी मां ने बारह वर्ष गर्भ धारण किया है मुझे तो मेरा बेटा चाहिए व्यास जी महाराज तुमसे तो हम वृक्ष अच्छे हम फल पैदा करते हैं लेकिन कभी चाहते नहीं गिरा देते हैं व्यास जी महाराज अगर हम नहीं गिराते तो लोग गंडे मार के छीन लेते हैं हमसे मुझसे शिक्षा लो इसको छोड़ो तया कर मुनिमान उन भगवान शुक के चरणों में आ न अच्छी तरह से हम नत हो रहे हैं आ न माने मेरा अंग अंग श्री सुखदेव के चरणों में अभिवंदन कर रहा है आन तो स्वी तम सर्वभूत हृदय आप लोग कौन है हम सुखदेव के भक्त नहीं। अभी तो सुख पैदा हुए कि सर्वभूत हृदय संपूर्ण प्राणियों के हृदय में वो आयन कर रहा है प्रवेश कर रहा है रमण कर रहा है तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान इस परंपरा से तुम्हें 25 वर्ष में भागवत नहीं कह पाऊंगी तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान मान तो नैमिषारण्य का पवित्र क्षेत्र है आज हमारा सौभाग्य है कि हम नैमिषारण्य में बैठ के कथा सुना रहे हैं हमारी बहुत दिनों से लालसा थी कलकत्ते वालों ने बंबई वालों ने दिल्ली वालों ने तो मेरी कथा सुननी चाहिए अभी भी सुनना चाहते हैं आकर के रोते भी हैं जाने का मन नहीं करता वहां की गंदगी को चूमने का मन नहीं करता सुंघने का मन नहीं करता लेकिन नएमिश की पवित्र भूमि में, में मेरा मन लालायत था कि मैं कब कथा मैंने उपकार नहीं किया है मैं उपकृत हुआ हूं हृदय की आवाज है ब्यासपीठ से कही हुई आवाज मेरा उपकार नहीं है मैं उपकृत हूँ आज भी देश के श्रोता कितना प्यार करते हैं कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं मेरा उत्साह संवर्धन करने के लिए तो कथा कहे हम सुनने के लिए तैयार क्षेत्र बड़ा पवित्र क्षेत्र है जानते हो दुनिया का सबसे पवित्रतम क्षेत्र है इसका नाम नयमिश है ही इसमें बड़े बड़े अमलात्माओं ने बीतराग महात्माओं ने संतों ने सज्जनों ने आप्त पुरुषों ने आप्त कामों ने जानना चाह कि हम पवित्रतम स्थल जानना चाहते हैं जहां हम कुछ अनुष्ठान ब्रह्मा ने एक चक्र फेंक दिया इसके पीछे पीछे जाओ इस जहां जहां जाए उसके पीछे दौड़ती चले जाओ चक्र चलता रहा अमलात्मा अमलात्मागण चलती रहे महात्मा महात्मागण चलती रहे चलते चलते चलते वो चक्र इस नैमशारण्य की पवित्र धरती में आया इसकी नेमी सीर्य हो इसकी अरा यहीं पर कुंठित हो गई हुँ? और जब नेमी सीढ़ी हो गई अराकुंठित हो गई वही चक्र तीर्थ जहां आप सभी स्नान करते होंगे वही चक्रतीर्थ तीर्थ ये पवित्रतम तीर्थ है हो पवित्रतम तीर्थ तो तीर और भी बहुत सी होंगे हम नहीं जानते हमारा तो इसका आत्मा का संबंध है नेमिस का सुन रहे हो हम राम भक्त हैं हमारे ठाकुर ने आकर के यहां पर अश्वमेध यज्ञ किया है बाल्मीकि रामायण के गांव का और सुनने का अवसर इस धरती को पहले पहल प्राप्त हुआ है यह धरती राम कथा से प्रोत इस धरित्री पर लोग उसने रामायण गान किया यह है यह वह मंगलमयी धरती है जिस धरती ने सिंहासन ऊंचा करके भगवती भास्ती करुणामयी जगजनी जानकी को अपने गोद में स्थान दिया ऐसी पवित्र धरती का हम तन मन से प्राण से अभिनंदन करते हैं अभिवंदन करते हैं मैं रोम रोम से इस धरती को प्रणाम करता ण्य पवित्र क्षेत्र है ऐसी पवित्र धरती कहीं है श्रवर्ण का अठासी हजार महात्मा यहां बैठे हैं बिस्वा श्री राम के पुत्र श्री उग्र महाराज कथा सुनाने के लिए तैयार है नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम सूद जी महाराज का वैशिष्ट क्या है वो महामती है महामति मतलब बहुत बुद्धिमान है सज्जनों मुझे क्षमा करना बुद्धिमानों की कमी उस युग में नहीं थी इन सवनकादिकों के पास बुद्धि की कमी नहीं है इन अट्ठासी हजार में बहुत से ऐसे होंगे जो सूत से ज्यादा बुद्धिमान है अभिवाद्य महामतिम महामतिम का मतलब क्या है जो महान है उसमें इनकी बुद्धि लगी हुई है महान ठाकुर जी है मेरे ठाकुर जी का एक नाम महान भी है महान में जिसकी मति लग जाए वही महामति है और जिसकी बुद्धि महान में न लगे वो बुद्धि का कितना भी नर्तन करावे वो बुद्ध ठाकुर वो बुद्धि ठाकुर तक पहुंचाने वाली है भी इन बुद्ध की कसरत करके कोई श्रीमद भागवत की कथा कहे श्रीमद रामचरित मानस की कथा कहे श्रीमद रामायण की कथा कहे ठाकुर उससे नहीं रीछते कुछ न जानो कुछ न समझो शब्दार्थक ज्ञान न हो पद ज्ञान न हो लेकिन रोकर के ठाकुर के चरणों में अपनी भावाभिव्यक्ति कर दो ठाकुर रीछ जाए ये मेरा दावा है महाराज मैं ऊपर से नहीं कह रहा हूं हृदय से कह रहा हूं अभिवाद्य महामति भगवान के चरणों में जिनकी बुद्धि हमेशा लगी रहती है वही राम कथा कहने का अधिकारी सूजी महाराज बैठे हैं नैमिषारण्य ने की पवित्र धरती में भगवान में उनकी बुद्धि जुड़ी हुई है भगवान से उनकी बुद्धि जुड़ी हुई शवन जी महाराज उनके पास जाके बोले शवन को ब्रवीण सूची महाराज आपकी तो महान में मति जुड़ी हुई है हमारे शौनक भी कम नहीं है कथामृत रसासवाद कुशल को द्रवी कथाकार कथाकार की बुद्धि विकृत हो जाएगी महाराज अगर सामने कथामृत रसास्वादी न बैठा हो सामने ऊंघने वाला बैठा हो सामने सामने सामने सामने बकुला बैठा हो है? महाराज कथा कथा मृत रसा स्वादी रहो परिणाम क्या हो कथा यथा हो जाएगी रसि के सुखभित निवेदन धुनेगा ना कथा मृत रसा स्वाद ये सोनक का नाम है भागवत के महात्मा सौनक का नामकरण सुनने ये भगवान व्यास नामकरण कर रहे हैं सूत का नाम महामतिम महामतिम का अर्थ दास ने निवेदन किया सौनक का नाम क्या किया कथा मृत रसास स्वाद कुशला कथा ही अमृत है और वो अमृत रसभरा है और उसका आस्वादन करने में जो परम चतुर है कथा मृत रसास स्वाद कुशला शवनक जी महाराज कहते हैं पहले भेंट चढ़ाओ फिर कथा सुनो लोग कहते हैं बाद कथा, कथा पहले सुनेंगे भेंट बाद में करेंगे बेचारे के मन में हुकुर दुकुर होता है क्या चढ़ाए गए नहीं हम तो पहले चढ़ाएंगे अज्ञान ध्वान्त विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा प्रभा अज्ञान के निवृत्त करने के लिए सूर्य की अग्रिम पंक्ति के समान आपका मंगल में तेज है महाराज आपकी प्रतिभा है प्रभा का दो मतलब होता है प्रभा भी और प्रतिभा भी सूत पक्ष में प्रतिभा अर्थ लेंगे तो और अच्छा पड़ेगा कोटि सूर्य सूर्य समाप्त आशीर्वाद दे रहे हैं आशीर्वाद दे रहे हैं केवल संबोधन नहीं है संबोधन इधर तो सूत सूत का नामकरण भी हो रहा है अज्ञान ध्वान्त विध्वंस को भी सूर्य प्रभा एक शब्द है तो सूत का नामकरण हो रहा है सुशौल जी महात्मा थे तो साथ साथ में जब महात्मा आशीर्वाद जब महात्मा नामकरण करता है तो आशीर्वाद देता है हम बड़े बड़े संतों के पास कभी कभी जाते क्योंकि महाराज आपकी कथा बड़ी अच्छी होगी हम फूल में कुछ कभी नहीं हुए हमने मेरी कथा में कुछ कमी होगी तो महात्मा के आशीर्वाद से पूरी होगा हम ऐसा सोचते महजन अगर आशीर्वाद दे महजनों के राम जी महजनों के वाणी के पीछे अर्थ दौड़ता है महजनों के वाणी के पीछे अर्थ बढ़ता है सज्जनों की बाणी के, के पीछे अर्थ बढ़ता है महत्व आशीर्वाद दे दिया प्रशस्ति कर दी